गीता तत्वचिंतन काम के नाश का उपाय पचासी बुद्धि से परे जाकर ही काम को नष्ट करना संभव में श्लोक में कहते हैं कि जब एवं विध आत्मविचार से यह निश्चय कर लिया कि आत्मा बुद्धि से परे है तब अपने को अपने द्वारा नियंत्रित कर लो और दुर्जय काम रूप शत्रु को मार डालो इसका क्या तात्पर्य यह कि पहले आत्मविचार करो और विचार के द्वारा आत्मा तक पहुंच जाओ यह जान लो कि आत्मा के चैतन्य से ही बुद्धि मन इंद्रिया शरीर सब चेतनावान से लगते हैं यह जान ले लो कि काम का प्रभाव बुद्धि तक ही है अतः जब तक तुम बुद्धि से ऊपर नहीं उठोगे काम तुम्हें प्रभावित करता रहेगा इसलिए तुम बुद्धि से उठकर कर आत्मा तक पहुँचो और उसमें स्थिर हो जाओ तत्पश्चात अपने को अपने द्वारा नियंत्रित करो अर्थात आत्मचैत में स्थित हो बुद्धि और मन की चंचलता को शांत करो बुद्धि मन की चंचलता, चंचलता के कारण ही आत्मा में चंचल मालूम पड़ता है जैसे सरोवर के जल के नाचने के कारण उसमें प्रतिबिंबित सूर्य की नाचना दिखाई देता है इसी प्रकार यह आत्म भी बुद्धि मन के संपर्क के कारण परिणामी और चंचल प्रतीत होता है जैसे सूर्य के स्वरूप को जानने के लिए जल के ऊपर उठकर सूर्य को देखना होगा उसी प्रकार बुद्धि से ऊपर उठने पर ही आत्मा के स्वरूप का बोध होगा और तब यह अनुभव होगा कि काम का प्रभाव क्षेत्र बुद्धि तक ही सीमित है ऐसा बोध प्राप्त करना काम को मारने की पहली सीढ़ी है दूसरी सीढ़ी है अपने को अपने द्वारा नियंत्रित करना आचार्य शंकर इसका अर्थ बताते हुए लिखते हैं संस्तभ्य सम्यक स्तंभनम करवा स्व आत्मना संस्कृत न मनसा सम्यक समाधाय इत्यर्थ है अर्थात शुद्ध मन से आत्मा को अच्छे प्रकार समाधिस्थ करके बुद्धि मन के चंचल रहते उनकी चंचलता का प्रतिबिंब आत्मा पर भी पड़ता है मन की चंचलता को दूर करने का अर्थ है उसे शुद्ध बनाना जब हम आध्यात्मिक साधना द्वारा बुद्धि मन की चंचलता को दूर करते हैं अंतःकरण को स्थिर शांत बनाने में समर्थ होते हैं तब आत्म चैतन्य पूरी तरह से उसमें प्रतिबिंबित होता है और हम अंतःकरण से यानी बुद्धि के ऊपर उठकर बिंब आत्मा में स्थित हो जाते हैं यही सभ्यात्मानात्मना का अर्थ है इसी अवस्था में हम काम को मारने में समर्थ होते हैं आत्मा में स्थित होकर बुद्धि मन इंद्रियों और शरीर को देखने में उनमें स्थित काम जलकर नष्ट हो जाता है यह आत्मदृष्टि ही पुराणों में शिव की तीसरी दृष्टि के रूप में प्रसिद्ध है जिसके खुलते ही काम जलकर राख हो जाता है छियासी काम शत्रु की दुर्जयता का कारण यहाँ पर पुनः भगवान कृष्ण काम को शत्रु कहते हैं यह भी कि काम दुरासद है दुरासदम का अर्थ होता है जो बड़ी कठिनाई से वश में किया जाता है दुर्जय फिर कहते हैं कि यह शत्रु काम रूप है काम रूप का एक अर्थ है तृष्णा रूप और दूसरा अर्थ है बहुरूपिया काम तृष्णा ही तो है तृष्णा काम का लक्षण है हवस तृष्णा का ही दूसरा नाम है काम को बहुरूपिया इसलिए कहा कि वह अनेक रूप धारण करता है रावण मेघनाद आदि राक्षस दुर्जय इसलिए थे कि वे अनेक रूप धारण कर लेते थे इसलिए उनको पहचानना कठिन हो जाता था यह काम भी उसी अर्थ में दुर्जय है यदि वह हरदम पाप के रूप में दिखाई देता तो उसको मारना आसान था पर वह तो कभी कभी पुण्य के रूप में भी दिखाई देता है जब राक्षस राक्षस के रूप में दिखे तब उसको मारना कठिन नहीं है पर यदि राक्षस संत का रूप बना ले तो विवेक का संकट तो आ ही जाता है बुराई जब बुराई के रूप में आती है तो उसका नाश किया जा सकता है पर यदि वह भलाई का वाना पहनकर आए तो पहले वह भ्रम उत्पन्न कर देती है काम ऐसा ही बहुरुपया है जो प्रयोजन के अनुसार नाना रूप धारण कर लेता है इसीलिए भगवान उसे दुरा कहते हैं वे अर्जुन को महाबाहु कहकर पुकारते हैं उनका तात्पर्य यह है कि तू तो महावीर है तू अवश्य शत्रु को मारने में समर्थ होगा तू हतोत्साहित न हो